मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट एट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ विशेष मेहमानों का ताता लगा हुआ है और ग्लोबल सब मीट में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं तो उसी में से एक ग्रुप जो विशेष सेवा का आया हुआ है जिसमें भारत भूषण जी ने इन सारे लोगों को बुलाया है और अभी हमारे साथ दीपक जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप भी सद्भावना मंच विशेष नाम इस नाम से जो है एन चलाते हैं और सुब्बा राव के साथ जो एन है सो गांधीन फिलोसफी उसको फॉलो भी करते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं तो दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी सर आपका धन्यवाद कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं और यहाँ ग्लोबल समिट में आने के बाद आपके विचारों में क्या परिवर्तन आया क्या अनुभव हुआ सुनाइए हमें ग्लोबल समिट 2024 में मधुबन में आकर इस ब्रह्मा कुमारी का जो पवित्र स्थल है आ, आ, बहुत आ, दिल जो है बाग बाग हो उठा क्योंकि इतने सारे मेहमान आए और सभी आ, कार्यपालका, न्यायपालिका विधायिका और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए और देश के, देश के, और दुनिया के अच्छे अच्छे प्रतिभावान लोगों का जो यहाँ पे आगमन हुआ और उनका दर्शन हुआ ये अपने आप में बहुत आ, अनूठा और ऐतिहासिक संगम रहा मैं इस इस समिट आ, को और इस धरती को प्रणाम करता हूँ आपका निजी अनुभव क्या है आपको क्या लग रहा है क्या आ, क्या फील किया आपने वो बताइए। मेरा निजी अनुभव जो मैं यहाँ पे यहाँ पे रहा और लोगों के जो त्यागपूर्ण सेवापूर्ण जो भावना देखी उससे देखकर ये लगा कि इस धरती पर मानवता की सेवा के लिए ये जो ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है और इसमें इस जो डिवोटेड लोग हैं उनकी जो त्याग है तपस्या है इससे हम सभी को हम समस्त मानव प्राणी को सीख लेने की ज़रूरत है और ब्रह्म कुमारी के जो मिशन हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि इस धारा पे स्वर्ग का अवतरण हो सके और हर मनुष्य में देवत्व का उदय हो सके जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमें पेशे से वैसे मैं एक पत्रकार हूँ मैं नालंदा टुडे एक अखबार निकालता हूँ डिजिटल अखबार अच्छा, तो, अच्छा। हाँ उसका मैं संपादक हूँ पहले डेली था अच्छा फिर चूंकि पत्र पत्रिकाओं को ये करना थोड़ा आर्थिक युग अच्छा। में ये हो जाता है तो आ, उसे फिर बाद में ये करना पड़ा अच्छा और जी तो हफ्ते में एक बार आप अखबार भी निकालते डिजिटल जी जी जी रणविजय सिंह इसके प्रधान संपादक हैं अच्छा अच्छा जी ये मैगजीन पहले मैगजीन निकलती थी अच्छा अच्छा जैसा कि जैसे हिंदुस्तान पेपर का जो नाम आप लोग सुने हैं जी, जी जी ये भी पहले मै, मैगजीन मैगजीन मैग हाँ बाद में पेपर तो आ, मुझे याद है ये प्रसंग की नालंदा टूडे भी मैगजीन उसके बाद जो है पेपर हुआ और डिजिटल पेपर है जी तो आपका जो सद्भावना मंच है उसके द्वारा क्या क्या करते हैं आप जी आ, संगठन का नाम है सद्भावना मंच भारत ये देश और दुनिया के प्रख्यात गांधीवादी विचारक वरिष्ठ उन्हें संत भी कह सकते हैं तो सुब्बा राव जी की प्रेरणा से आ, ये सद्भावना मंच भारत संगठन की स्थापना हुई और 2016 में आ, जो है ये संगठन का निर्माण हुआ और डॉक्टर एस एन जी के कैंपों में मैं जाता रहा तो उससे जो मैंने सीखी बातें तो लगा कि सिर्फ़ कैंपों में आना पर्याप्त नहीं है बल्कि सीखकर उनसे अच्छी बातों को सीखकर प्रचार प्रसार करना ही ये ज़्यादा बेहतर है जी जी. तो युवाओं को जोड़ने जोड़ते हैं हम और शांति सद्भावना राष्ट्रीय एकता के लिए हम जो है नौजवानों को जोड़कर उनके बीच पैगाम देते हैं और हम लोग का मिशन है कि जाति धर्म का झगड़ा झूठा मानव से मानव क्यों रूठा प्रेम शांति भाईचारा यही है पैगाम हमारा और मानव मानव एक समान नहीं किसी का हो अपमान आज की जो युवा पीढ़ी है मैं देखता हूं तो मुझे बहुत तरस आती है उनके सोच पे कि वे पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं मगर वो उनकी जो जिंदगी है वो अलग दिशा में भाग दौड़ कर रहे हैं समाज को कुछ देने के लिए सोच नहीं रहे हैं वो समाज से दूर कट रहे हैं व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं उससे तो उन युवाओं को मैं चेतना का संचार करना उन्हें जोड़ना उन्हें समझाना कि आप थोड़ा अलग हटकर काम करो और नशा में युवा ज्यादा लिप्त हैं तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा इस रेडियो के माध्यम से कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को जी जी दीपक जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सद्भावना मंच के माध्यम से आप युवाओं के लिए काम करते हैं और एकता के लिए काम करते हैं बहुत ही अच्छा लगा मैं और मैं चाहूँगा कि यहाँ जो आपको मेडिटेशन या राजयोगा के बारे में बताएं, उसके बारे में कुछ बातें बताइए आपने क्या अनुभव किया जी मेडिटेशन जो है एकदम वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम सोचें और आध्यात्मिक रूप से तो मेडिटेशन का बहुत अधिक महत्व है मैं जब माउंट आबू आने से पहले मेरे एक मित्र हैं जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं सुजीत जी, जी। भागलपुर के रहने वाले हैं स्काउट एंड गाइड से उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उन्होंने मुझे बताया कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है वो बहुत अच्छी जगह है तो मैं बहुत उत्साहित हुआ मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अच्छे जगह पे जा रहा हूँ पवित्र स्थल पर निश्चित रूप से मेडिटेशन जो है प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए क्योंकि जब तक हम ध्यान की मुद्रा में नहीं आते हैं तब तक हमारे जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं या जो हमारे अंदर जो विवेक है बुद्धि है या हमारे अंदर जो भी सोचने समझने की जो तर्क है स क्षमता है ये इन सभी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा नहीं। हम उनको जागृत नहीं कर पाएंगे हमें अपने आप में मेडिटेशन के माध्यम से उन शक्तियों को जागृत करके आत्मा रूपी जो ये है उनके जो स्वरूप हैं उनको हमें ज़्यादा उदार चरित बनाना है उदार उदारता की ओर जाना है तो ये मेडिटेशन से ही संभव है और दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए उन सब ने मेडिटेशन का सहारा लेकर अपने आत्मा को जागृत किया और दुनिया में एक अलग मुकाम कायम किया जी जी चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे मैं एक मैसेज के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा ये जो मधुबन रेडियो मधुबन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत अ, सच तो ये है कि हम तो जी रहे हैं मगर मेरा समाज और देश पल पल मर रहा है ये हकीकत है लोग इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं जिस क्षेत्र में हैं आप अपने अपने स्तर से आप आ, आ, समाज को उत्कर्ष करने के लिए सामाजिक उत्थान करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए आप जो है कुछ न कुछ आ, एकता का पैगाम का, का काम शुरू कर दीजिए क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है मैं जब सुनता हूँ कि जाति के नाम पे लोग लड़ते हैं धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं संप्रदाय के नाम पे लड़ते हैं लिंग के नाम पे लड़ते हैं ये जो है ये सब क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ते हैं तो ये तमाम जो भेदभाव हैं इसे दूर करन, करना चाहिए और जो अध्यात्म है अध्यात्म का सहारा लेते हुए मेडिटेशन करना चाहिए नशा मुक्ति की ओर हमें कदम बढ़ानी चाहिए और जो ग्लोबल जो आज का जो ग्लोबल वार्मिंग है ये जो पर्यावरण जो हमारा जो असंतुलित हो गया है तो अभी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पर्यावरण असंतुलन अभी जो है लोग चेन्नई में पुणे में और कई दुनिया के कई जगहों पे लोग जो है जब पानी जल स्तर जो घटा है पानी तो पानी तो यहाँ पे बहुत है समुद्र में मगर मीठे पानी कम है तो मैं कहूँगा कि वो लोग क्या करते हैं कि हजारों हज़ार किलोमीटर की गहराई ये करते हैं मगर पानी नहीं निकलती नहीं। लोग बड़े बड़े फ्लैट छोड़कर भाग रहे हैं तो एक स्थिति इतनी बिकराल बन चुकी है कि उन्हें क्लाइमेट रिफ्यूजी के रूप में देखा जा रहा है ये एक देश से दूसरे देश की ओर भी पलायन कर रहे हैं तो ये बहुत विकट विडम्बना है तो हम लोग जलवायु परिवर्तन जो मुद्दा है उसको भी जो है हम लोग लेकर चले और पर्यावरण को संतुलन करने के लिए हम लोग काम करें उसको कुछ कम करने के लिए पर्यावरण अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं तो मैं कहूँगा कि लगा सको तो लगा जला सको तो दीप जलाओ हृदय जलाना मत सीखो लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो चलो जी धन्यवाद सर चलिए दीपक जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं इस सुंदर कार्यक्रम को करने के लिए और यहां उपस्थित होकर आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का मकसद लिया है और सेवा को आगे बढ़ाने की संकल्पना के साथ आप जा रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो कुछ सीखा है उसका प्रैक्टिस करें आप और प्रैक्टिस करके फिर लोगों को जरूर बताइए धन्यवाद आप रहे है वन एट सुन रहे निर्मल निर्मल किरण आती भाल पे है सौ भाग्य सजाती तिलक लगा परिसर रहे जन्म सफल हो जाएंगे कितने थी this is